गीता तत्वचिंतन गीता का प्रयोजन गीता की टेक युद्धस्व अतएव गीता मनुष्य को संसार में रहना सिखाती है संसार रूपी काजल की कोठरी में रहकर हम काजल की कालीमा से कैसे बच सकते हैं यह गीता की शिक्षा है हमें संसार में ही रहना है भले कुछ समय के लिए हम निर्जन में चले जाएं किसी गहन अरण्य में जाकर गुफा में बैठ कुछ दिन बिता दें पर आखिर हमें पुनः संसार के कोलाहल में ही लौटना लौट आना है यह संसार ही मोह का रूप है और इस मोह के मध्य रहकर अपने को मोह से बचाना है गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण इसी की सीख देते हैं कि मोह में रहकर मोह से निलिप्त कैसे हुआ जाए तभी तो वे बारंबार अर्जुन को युद्ध करने की प्रेरणा देते हैं वे उसे एक और आत्मा का उपदेश देंगे कहेंगे अर्जुन आत्मा अजन्मा और अविनाशी है अद्वैत का सारा निचोड़ अर्जुन के सामने रखेंगे और फिर कहेंगे युद्धस्व यही गीता की टेक है जैसे गीता की टेक होती है और गीताकार बार-बार उस टेक में उतर आता है उसी प्रकार यह युद्धस्व गीता की टेक है चाहे आत्मा का उपदेश हो या लौकिक दृष्टि से विचार हो प्रत्येक ऐसे विचार के उपरांत श्री कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति यही टेक सुनाई पड़ती है जरा देखो अन्तंत इमेदेहा निश्योक्ता शरीरिण अनाशिनो अमेयर से तस्मा युद्ध स्वभारत हे भारत इस नासमेय नित्यस्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं इसलिए तू युद्ध कर स्वधर्म अपि चावेक्ष न विकंपित अर्हसी धर्माद युद्धा क्षत्रिय न विद्यते अपने धर्म को देखकर भी तो भय करने के योग्य नहीं है क्योंकि धर्म युद्ध, युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है यदृक्षाया चोपन्नम स्वर्ग द्वारमपावृतम सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभंते युद्ध मिदृशम हे पार्थ अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रि लोग ही पाते हैं हतो व प्राप्यसी स्वर्गम जीवा वा भोक्षसी महीम तस्माष्ट कौंते युद्धा कृत निश्चय हे कौंते या तो मरकर तू स्वर्ग को प्राप्त होगा या फिर जीतकर पृथ्वी को भोगेगा अतएव तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो सुख दुखे समय कृत् लाभालाभ जया जय ततो युद्धा युद्धस्व नैवम पापम अवापस्यसी यदि तुझे स्वर्ग तथा राज्य की इच्छा न हो तो भी सुख दुःख लाभहानि और जय पराजय को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जा इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा मई सर्वाणी कर्माणी सन्याध्यात्मचेतसा निराशि निर्मो भूत युद्धस्व विगत हे अर्जुन तू ध्यान चित्त से समस्त कर्मों का मुझ में समर्पण करके आशा ममता और संताप को त्याग कर युद्ध कर तस्मा सर्वेशमर युद्ध च मयर्पित मनोबुद्धि मा मे वैश्य असंशयम अतएव हे अर्जुन तू सब समय निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध कर इस प्रकार मुझ में अर्पित किए हुए मन बुद्धि से युक्त हुआ निसंदेह तू मुझी को प्राप्त होगा द्रोणम चीस्म च जयद्रथम च कर्णम तथान्यान योधवीरा माया हतास्तम जहिमा व्यसिष्ठा युद्धस्वेता सिरणे सपत्ना हे सभ्यसाचिन इंद्रोणाचार्य भिस्पितामह जयद्रथ कर्ण एवं अन्य और भी अनेक शूर वीर योद्धाओं को जो मेरे द्वारा पहले से ही मारे जा चुके हैं तू मार तू डर तू निसंदेह युद्ध में बैरियों को जीतेगा अतए उठ युद्ध कर जिसी को हमने गीता की टेक कहा जब युद्ध करने आए हो तो फिर मुँह पीछे न फेरो युद्धभ में पीठ न दिखाओ हम भी तो अर्जुन के समान युद्ध में रथ हैं जैसे अर्जुन दो सेनाओं के बीच में खड़ा था उसी प्रकार हम भी दो सेनाओं का सामना कर रहे हैं हमारे भीतर सतत महाभारत चल रहा है अर्जुन का महाभारत तो 18 दिन में समाप्त हो गया पर हमारे भीतर का महाभारत जाने कितने जन्मों से अनवरत चला हुआ है हमारे भीतर भी दो सेनाएं हैं एक है देवताओं की सेना शुभ प्रवृत्तियों की सेना और दूसरी है असुरों की सेना अशुभ प्रवृत्तियों की सेना देवासुर संग्राम प्रत्येक मनुष्य के अंतर में चला हुआ है और हम भी अर्जुन की तरह बीच में खड़े हैं अच्छाई और बुराई की यह ठनाठनी क्षण प्रतिक्षण चल रही है हमारे भीतर आत्मा की आवाज़ उठती है फिर शैतान भी अपने बोल सुनाता रहता है आत्मा की आवाज़ हमें कुपथ में जाने से रोकती है हमें सावधान करती है कि कहीं असुरों के फंदे में पड़ न जाना यह हमारा सही सही मार्गदर्शन करती है पर शुभ को यह आवाज़ बौधा छीण होती है दूसरी ओर अशुभ मानो बुलंद आवाज में हमसे कहता है अरे यह क्या अच्छाई अच्छाई की रट लगा रखी है संसार में अच्छाई कहीं है भी छल प्रपंच कपट द्वेष का ही नाम तो संसार है अगर आगे बढ़ना है तो दूसरों को छलो अगर संसार में बचे रहना है तो दूसरों को ठगो सबसे धोखाधड़ी करो ये प्रकारेण अपना उल्लू सीधा करो और हम इन दोनों आवाज़ों के बीच अर्जुन के समान विभ्रमित हो खड़े हो जाते हैं हमें कुछ सूझ नहीं पड़ता बलात हमारे पैर असुर सेना की ओर खींचने लगते हैं तब मन के किसी अज्ञात कोने से एक धीमा सस्वर सुनाई पड़ता है मैं तुम्हारा शुभाकांक्षी हूँ मैं तुम्हारे भीतर का शुभ हूँ देवता हूँ भले अभी शिथिल हूँ पर पूरी तरह सोया नहीं हूँ जिस रास्ते से तुम कदम बढ़ा रहे हो उससे तुम्हारा अमंगल ही होगा और तब हमारे पैर ठिठक जाते हैं हृदय के भीतर मंथन होने लगता है एक और संसार के सुनहले सपने तड़क भड़क का प्रलोभन आमोद प्रमोद का जीवन इंद्रियों को उत्तेजित और तृप्त करने के साधन और दूसरी ओर जीवन के शाश्वत मूल्यों की झांकी इंद्रियों और मन के स्वामी बनने का दृश्य त्याग और संयम का जीवन और इन दोनों के बीच हम मथित होने लगते हैं